स्वामीजी राधा कुंड में राधा रानी की महिमा का प्रमाण पाकर मुग्ध हुए वहाँ कुंड में स्नान करने के पूर्व उन्होंने अपना एकमात्र कौपिन धोकर निकट ही रखा और जब जल में उतरे परंतु एक बंदर उसे लेकर भाग गया स्नान के बाद कौपिन को यथास्थान न पाकर वे इधर उधर देखने लगे तो उन्हें दिखाई दिया कि वह बंदर के हाथ पड़ चुका है और पूरा फट गया है राजा रानी के राज्य में एक अकिंचन भिक्षुक सन्यासी के ऊपर यह कैसी विपत्ति नग्न अवस्था में लोगों के बीच भला कैसे जाए राजा रानी के ऊपर मान करते हुए वे स्वयं को छिपाने के लिए पूर्वक वन की ओर चल दिए उसी समय पीछे से एक व्यक्ति उन्हें पुकारने लगा पर वे तेजी से वन की ओर दौड़ने लगे अंत में उस व्यक्ति ने उनके निकट आकर उनसे अपने घर चलने की प्रार्थना की और वहां ले जाकर उन्हें नवीन वस्त्र आदि प्रदान करके सम्मान पूर्वक भोजन कराया वृंदावन से चलकर स्वामी जी हाथरस स्टेशन पर पहुंचे वहां भूखे किनारे बैठे हुए थे उसी समय वहाँ के सहकारी स्टेशन मास्टर शरद चंद्र गुप्त की दृष्टि इन तेजस्वी युवक सन्यासी की ओर आकृष्ट हुई उन्होंने विविध खाद्य सामग्रिया मंगा कर, स्वामी जी को पूर्वक भोजन कराया और अपना दैनिक कार्य समाप्त हो जाने पर उनके सत्संग लाभ हेतु उन्हें आमंत्रित कर अपने घर ले आए शरद बाबू तथा अन्य संभ्रांत नागरिकों के आग्रह पर स्वामी जी को वहाँ कई दिन तक विभिन्न सज्जनों के घर पर निवास करना पड़ा एक दिन प्रातः काल उठकर उन्होंने शरद बाबू से कहा कि सन्यासी के लिए एक ही स्थान पर अधिक दिन ठहरना अनुचित है अतः उन्होंने अन्यत्र जाने का संकल्प किया है शरद बाबू ने जब देखा कि स्वामी जी का संकल्प अटल है तो उन्होंने उनसे सविनय अनुरोध किया आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए पहले तो स्वामी जी ने उन्हें विरत करना चाहा, परंतु फिर शरद बाबू की अचल निष्ठा देख उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा यदि तुम सचमुच ही मेरे साथ चलने को तैयार हो तो मेरा यह भिक्षा पात्र देकर स्टेशन के कुली लोगों से भिक्षा मांग लाओ शरद बाबू ने प्रसन्नतापूर्वक ऐसा ही किया और तदनंतर गृह सुख को तिलांजलि देते हुए गुरुदेव के संग उत्तराखंड की ओर चल दिए फुटनोट वराहनगर मठ में पहुंचकर कर संन्यास ग्रहण करने के पश्चात वे स्वामी सदानंद नाम से परिचित हुए जैसे रामकृष्ण संघ में वे गुप्त महाराज के नाम से भी जाने जाते थे गुरु और शिष्य दोनों की इच्छा केदार बदरी के दर्शनार्थ जाने की थी परंतु शरदचंद्र के बीमार पड़ जाने के कारण दोनों ही ऋषि के से वापस हाथ रस लौट आए वहां पहुंचकर स्वामी जी भी अस्वस्थ हो गए उस समय सहयोग व स्वामी शिवानंद वहाँ उपस्थित हुए और उन लोगों की ऐसी अवस्था देखकर उन्हें बराह नगर मठ ले आए इस बार के भ्रमण के फल स्वरूप स्वामी जी को जो अनुभव हुए थे उस विषय में उन्होंने कभी वार्तालाप के बीच कहा था रामकृष्ण देव के प्रभाव से इस समय का विच्छिन्न भारतवर्ष पुनः एक होगा कहना न होगा कि यह मात्र एक भावुक हृदय की कल्पना नहीं थी वरन इसी को रूपायित करने के लिए आदर्शवादी विवेकानंद का जीवन समर्पित हुआ था इसके बाद स्वामीजी वैद्यनाथ प्रयाग और काशी होते हुए उन्नीस अठारह ईस्वी जनवरी में गाजीपुर आए और गगन बाबू तथा तो अपने बाल मित्र सतीश बाबू के घर पर कुछ दिन रहे उनका गाजीपुर आने का उद्देश्य था प्रसिद्ध योगी पौहारी बाबा के दर्शन यहां निवास करते हुए उनका कई देशी और विदेशी सज्जनों के साथ परिचय हुआ इतिहास समाज दर्शन शिल्प आदि विषयों पर उनकी विचारपूर्ण बातें सुनकर सभी मुक्त हुए यह विचार करके नगर में रहकर बाबा जी का दर्शन सुलभ न होगा उन्होंने बाबा जी की गुफा के समीप ही एक निर्जन नींबू के बगीचे में आश्रय लिया कुछ दिन तक प्रयास करने के बाद अंत में बाबा जी मिले पर प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ केवल द्वार की ओट से बातचीत हुई परिचय घनिष्ठर होने पर बाबा जी ने उपदेश दिया जौन साधन तौन सिद्धि गुरु के घर में गौ के माफिक पड़े रहो धीरे धीरे स्वामी जी उनके प्रति और भी अधिक आकृष्ट होने लगे उन्हें पता चला कि बाबा जी हठ और राजयोगी हैं अपने कमरे में श्री कृष्ण का चित्र रखते हैं और उन्हें अवतार मानते हैं स्वामी जी ने निश्चय किया कि ये की योग मार्ग में सिद्धि पाने के लिए बाबा जी से दीक्षा लेंगे परंतु जब वे अनुमति पाने बाबा जी के निवास की ओर चलने लगे तो उनके पांव अचल हो गए शरीर शिथिल और भारी हो गया तथा मन संकोच एवं स्वाभिमान की वेदना से पूर्ण हो उठा परंतु फिर भी वे अपने संकल्प में दृढ़ रहे और बाबा जी से पर्याप्त सहानुभूति पाकर उन्होंने दीक्षा का दिन निश्चित किया निर्दिष्ट दिन की प्रोरात्रि को विवेकानंद लेटे हुए थे उनके मन में इन्हीं सब विचारों का मंथन चल रहा था ऐसे समय उन्होंने देखा कि अधेरे कमरे को प्रकाशमान करते हुए श्री राम कृष्णदेव की मूर्ति सामने खड़ी है उन प्रफुल्ल वदन मूर्ति की स्नेह पूर्ण दृष्टि उन्हीं की ओर लगी हुई है उस वेदना दृष्टि से स्वामी जी व्यसित हुए उनका शरीर पसीने से तर हो कंपित होने लगा वे बोल उठे नहीं नहीं, ऐसा कदापि न होगा रामकृष्ण को छोड़ दूसरा कोई भी इस हृदय में स्थान न पा सकेगा जय श्री राम कृष्ण परंतु संदेह फिर भी दूर नहीं हुआ अतः एक दो दिन बाद उन्होंने फिर श्री राम कृष्ण को हटाकर उनकी जगह पर बाबा जी को स्थापित करने का प्रयास किया परंतु श्री राम कृष्ण की वही करुणापूर्ण ज्योतिर्मय मूर्ति पुनः प्रकट हुई और उनका प्रयास विफल हुआ पांच छह दिन तक इसी तरह के दर्शन पाते रहने के बाद स्वामी जी ने दीक्षा लेने की इच्छा को पूर्णतः त्याग दिया इसके सिवा स्वामी जी ने यह भी देखा कि किसी किसी विषय में तो स्वयं बाबा जी ही उनके सम्मुख दीक्षार्थी हैं शिक्षार्थी हैं अतः बाबा जी से सब अब और अपेक्षा न रखकर वे श्रीराम कृष्ण के प्रेम में सदैव के लिए आबद्ध होकर रह गए